क्ष्रििया ब्रह्म ब्रह्मया महा ब्रह्मया कर ओ शांति शांति शांत पौना साखीय के मनिषद द्वितीय खंड के प्रधान मंत्री के उपचार आरोप होगा इस द्वितीय खंड पांच मंत्र हैं प्रथम मंत्र में आठ तो मंत्र थे प्रथम कांड में द्वितीय में पांच मंत्र हैं दो मंत्र तो प्रश्नोत्तर के रूप में है प्रथम मंत्र प्रश्न के रूप में शिष्य के उपरू का प्रश्न है द्वितीय शिष्य का उत्तर रूप से है तृतीय चतुर्थ पांचम तीन मंत्र ऐसे है शिष्याचार्य परंपरा से विवृत्ति होकर के स्मृति स्वयं प्राथमिक करेंगे त्मा मत होता है कि अमत होता है क्या होता है और आत्मज्ञान का अंत होता है तो ये मंत्र में कहा था यदि मैंने श्रेय सुन यदि तुम आत्मा को ठीक ठीक मैंने समझा ऐसा समझते हो सुवेदा वास्तव में सुवेदा अथवा अवेदा अपने से भिन्न में हुआ करता है सामने घड़ा है मैं घड़े को जानता हूँ घड़ा कर्म होगा मैं करता हूँ स्वयं तो को स्वयं जानना वास्तव में बनता नहीं है मैंने आत्मत्व होता है माने मैंने भिन्नत्वना विषय तेरे ज्ञाप नहीं होगा आत्मा को विषय नहीं कर सकते तो यदि मन्यशेष लेती तुम मैं आप ब्रह्म को अच्छे प्रकार जान लिया ऐसा समझते हो गहर देगा तो गुण अवश्य ही वो दहर है अलम है गहर है क्योंकि तो उपाध कोई न कोई उपाधि के घेरियो तो लेकर जानते हो उपाधि के विशेष कर्म को सुबेगा हुआ संभव नहीं है mm. उपाधि कोई न कोई सूक्ष्म उपाधि को लेकर हो क्वम व्यक्त क्रम हो रूपम यदश्य क्रह्म कम व्यक्त जो ब्रह्म का रूप है तुम जानते हो अल्प जानते हो यश्यम क्व यदश्य आगे मानिए लिया जाएगा अध्यात्म परिषय में तुम जो जानते हो मैं मनुष्य शनि को धर्मों को समझते हो सुभेद समझते तो हो अलव आते हो अथवा देवताओं में कि कोई ऐसे तुम्हारे जैसे जहाँ हो किसी को धर्म सुभेद होता हो वो भी अलग्र हीता है अथवा तो मीमांशा देवधे इसलिए तुम्हारी अवश्य मीमांश है विचार के विषय है सुभेद है कि अवेद विचार के विषय है ऐसा कहा तो आगे शिष्य एकांतों पर जाता है विचार करता है श्रुति ने कहा था अन्य देव का हो अविता हरी इत्यादि स्मृति के द्वारा सुना हुआ है और गुंडी तो हिला रहे हैं सुबेदा मानते हो तो सही से ज्ञान नहीं हुआ पर अपना अनुभव भी हम लोग जोड़ेगा हरि शिष्य भाष्य आदि में पता लग जाएगा अनुभव होगा कि सुबेदा हो अवेदा हमसे भिन्न में हुआ मैं घर ठीक ठीक जानता हूँ जो घर विषय है मैं विषय हूँ ऐसा उनका जानता है स्वयं को स्वयं जानना भी नहीं कहा जा सकता न जानना भी नहीं कहा जा सकता इस प्रकार ज्ञान होना है तो यही यहां विचार करने के बाद में बोलता है शिष्य मानिए विजिता हूं विजेता हूं मैंने जान लिया ऐसा मानता हूं निश्चय जाना हुआ नहीं मानता हूं ज्ञान समझ गया ऐसा मैं मानता हूं मेरी मान्यता है इसलिए ऐसा कहा भाष्य दी है एवं हेयो कार्य विपरीत आत्मा तृतीय मंत्र में कहा था आत्मा त्याग और ग्रहण से रहित है क्योंकि त्याग होता है कार्य का ग्रहण होता है कारों का कार का कार्य का अभाव से अतिरिक्त आत्मा को बताया है अनुदेव तथा द्विता रही इस मंत्रा हेय होता है त्याज्य और उपाधेय होगा ग्राह्य कार ग्राह्य होता है कार्य त्याज्य होता है एवं धेय का आदय भी आत्मा ध्येय और उपादेय कार्य भाव दोनों से विपरीत कुम आत्मा हो ऐसा समझाया हुआ शिष्य है ब्रह्मिक आत्मा ही ब्रह्म है जो तो ध्येय भी नहीं होता उपादेय भी नहीं होता त्याग्य भी नहीं है कार्य भी नहीं ऐसा होता है अपने आप को न तो त्याग सकता है न पकड़ सकता है अपने से भिन्न में होता है त्याग हमने स्वयं तो नहीं होता इस प्रकार से निश्चय कराया गया शिष्य शिष्य हमे का ब्रह्म सुस्तु दे रहा मान मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा थे अच्छा जान ले जाए मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा समझ न जाए ठीक मैं जान लिया सुस्तु दे रहा हम मां मैं अपने को ठीक समझ लिया ऐसा कहीं समझ न जाए प्रेड़िया ऐसे कहीं ग्रहण न कर दे मैं अपने को ठीक ठीक समझ गया हम ऐसा ग्रहण न इत्यादि आसन के ऐसा आशंका करके आचार्य करते हैं आचार्य में क्या कहा शिष्य बुद्धि यदि यदि इधर शिष्य की बुद्धि को विचलित करने जो उसने पकड़ा होगा अभी तक अन्य देवता तत्व आत्मा विषय जो कुछ पकड़ा होगा उसको बुद्धि को विचलित करने सही समझा कि नहीं समझा परीक्षा की दृष्टि से बोल रहे यदि आशंका पूर्वक यदि तुमने ऐसा समझा तो दल समझा है सही समझा हो तो ठीक है ये भी शब्द ऐसे में प्रयोग होता है आगे शंका है नमो इष्टाए सुवेदा ऐसा निश्चित ठीक तो है मैं आत्मा को तो जिसको जानना था तो उसको मैं ठीक ठीक समझ लिया ऐसा ज्ञान होना अच्छी बात है तो यह शंका है नाए तो है सुवेदा होने दी निश्चिता प्रतिवत्ति प्रतिवत्ति वाली ज्ञान मैंने आत्मा को सुभेद हो गया मैं अच्छी तरह जानता हूं अपने को यह मानना अच्छी बात है उसको अच्छा ध्यान हो गया समझो तो उत्तर देते हैं सत्य इसका निश्चित प्रति करते ठीक तो है निश्चित प्रति कृषि ज्ञान होना अच्छी बात है किंतु तो? नहीं सुवेदा होने की आत्मा को ज्ञान होना तो अच्छी बात है किंतु सुभेदा यह सब अच्छी नहीं ठीक ठीक जानना ऐसा बनता नहीं सुभेदा चुस्तू भेगा सुबेदा यह ठीक नहीं देगा देखो सूर्य कौन होता है यदि वेद्यम वस्तु जो वेद्य वस्तु होगा अपने से भिन्न वस्तु व्यद्य होता है मैं घट को जानता हूं मैं व्यदता हूं घट मेरा व्यद्य है जानने योग्य है यदि व्यद्यम वस्तु जो व्यद्य वस्तु होगा अपने से भिन्न वस्तु होगा जानने योग्य होगा विषयी बहुत विषय हो जाता है विषय तुष्टु वेद तो सकम उसको ठीक ठीक जाना जा सकता है सामने खड़ा है चक्ष प्रमाण है, जा है ठीक ठीक जाना सकता तो है ना तो अग्नि स्वरूपों में दाहिय है कालने योग्य मान जलने योग्य जो काष्ठारी है वो अग्नि से दाह्य होते हैं अग्नि का विषय बन जाते हैं किस प्रकार किंतु न तो दबधुर अग्नि स्वरूपों में दरधा जो तो अग्नि अग्नि का स्वरूप है दरधा उसको जलाना संभव नहीं अग्नि को अग्नि को जलाना संभव नहीं है अन्य काष्ठादि को तो जला सकता है इस प्रकार अन्य विषय भी तो विषय बना सकता है यह आत्मा स्वयं को विषय नहीं बना सकता दाय इत्यादि काष्ठ आदि इत्यादि बता अग्नि अपने स्वरूप को नहीं जला सकती अन्य को जला देगी फिर इसी प्रकार अन्य का ज्ञान होना सरल है अपना ज्ञान कठिन है सुबह भी नहीं होता अवेला भी नहीं होता ऐसा है जानना न जानना दोनों अन्य ग्रह अपने से दिन में करता है यही आता आपके है। ठीक प्र... है ये बेदू स्वरूपत्मण महाभुर विषय को व्यक्ता का स्वरूप है कृथा आपने इस जो जानने वाला है उसी का स्वरूप है जैसे अग्नि का स्वरूप को अग्नि नहीं जला सकती इसलिए व्यक्तता का स्वरूप होने के कारण व्यक्ता नहीं जान पा रहा नहीं जान पा ये यदि ऐसा है महाभुर विषय ब्रह्म विषय बहुत स्वरूपत्व माना भाव व्यक्ता का आत्मा स्वरूप होता है इसमें कोई प्रमाण तो है अगर स्वरूप होता तब तो जैसे अग्नि अग्नि को नहीं चला सकती उसी प्रकार व्यक्ता अपने स्वरूप को नहीं जल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि स्वरूपत्व माना भाव ये जो ब्रह्म है अपना स्वरूप है व्यक्ता का स्वरूप प्रमाण तो है नहीं अतिरिक्त से विषयत्व क्यों अपमान अपने से भिन्न यदि ब्रह्म है स्वरूप होने में तो प्रमाण मिलता भी है अपने से भिन्न है तो विषय हो जाएगा तो उसको विषय करने में क्या आपत्ति है ना क्या आपत्ति है अच्छा जानता आपत्ति क्या है क्यों मानता हाँ। ऐसी शंका होगी तो इस शंका के उत्तर देते हैं सर्वस्व स्वात्मा ब्रह्म सर्व वेदांतान सुनिश्चित जितने भी व्यक्ता है संसार में जानने वाले जितने बने हुए हैं सबके आत्मा है स्वरूप है जितने व्यक्ता है सबका वो स्वात्मा में स्वच्छ आत्मा स्वात्मा आपका स्वरूप है ये वेदांतों का ब्रह्म जो स्वरूप है ऐसा सर्व वेदांत है केवल ऐसा का ही अर्थ नहीं है जितने भी वेदांत होंगे वेदांत वाद्य सबका यह सुनिश्चित अर्थ निश्चय किया होता है व्यक्ता का वो स्वरूप ही होता है ब्रह्म ही होगा वेदांत होगा सभी वेदांत जितने भी हैं सबका ये निश्चित किया हुआ अर्थ है हर्च यह और यहां केवल परिषद में क्या कहा अश्विन क्रम के इसके में कर प्रतिपादन का प्रतिपादन किया है मतलब देवता का स्वरूप रूप से प्रतिपादन किया है भ्रम को प्रश्न प्रतिबंध हो गया प्रश्न के गये सीधा प्रश्न था और उत्तर दिया स्रोत से स्त्रोतम मानसो मन इत्यादि उत्तर दिया होता है वो मन का भी मन है है यहाँ के प्रश्न उत्तर है इसके द्वारा भी यह मैंने केरल परिषद थी केरल परिषद ने भी तदय प्रति वही व्यक्ता का स्वरूप ही होता है ब्रह्म यही प्रतिपादन किया है प्रश्न प्रतिपत्र प्रश्न और उत्तर के कथम के द्वारा इसके माध्यम से श्रोत्र से स्वतंत्र इत्याद्या के सीतम आदि प्रश्न था और श्रोत्र से स्वतंत्र मनुषो मा यदाचो वातमा तो भी उत्तर भाग्य यही उत्तर किया है और यदगाचा अंग्रेजी के विशेष को आधारित चतु में जाकर के यदवाचार इत्यादि करके, करके विशेष रूप से आधार दिया जो बाणी से प्रकाशित नहीं होता जो बाणी को प्रकाश करता है इत्यादि शब्दों के विशेष किया जिस ब्रह्म को आत्मा से अभिन्न रूप से निश्चय किया है इत्यादि और ब्रह्मविद संप्रदाय विशेष रूप का और ब्रह्मवत्ता के जो संप्रदाय है परम्परा है ब्रह्मदत्ता लोग क्या मानते हैं उस ब्रह्म को तो ब्रह्मदत्ता के संप्रदाय परंपरा परम्परा ने निश्चय बता निस्टा दिया क्या बताया जो तो अन्य देव होता अभिधता अतिरिक्त ये तृदय मे बताया हुआ है वो तो कार्य कारण कार्यकार से अतिरिक्त है एक तो आत्मा है ब्रह्म से अभिन्न आत्मा है और बाकी संसार है संसार में दो विभाग है कुछ कार्य कोटि में है कुछ कार्यकोटि में है माना आत्मा और अनात्मा अनात्मा का दो विभाग कार्य में है तो कारण रूप कारण बनता है कोई कार्य है यही संसार की प्रभात जितने भी हैं तो अनात्मा से इतर कार्य क्या सिद्ध होगा आत्मा ही सिद्ध होगा कार्य भी नहीं कार्य भी रहेंगे तो व्यक्ति क्या अन्यता यही है ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय से होता और ब्रह्मविद्ताओं की जो परंपरा है संप्रदाय में परंपरा, परंपरा का निश्चय भी बता दिया क्या अन्यता अथो अभिकता को विविध से भी भिन्न है और अभिवृद्धि से भिन्न इत्यादि कहा उपन्याषता तो हूं उपन्यास कर दिया है तृतीय मंत्री और तम उसी को उपसंहार भी करेंगे जो उपक्रम किया था अन्नदेवत अविता अधिक उपक्रम हुआ या उपनिष्ठ हुआ उसी का भी उपसंहार करेंगे मैंने श्रुति स्वयं बोलेगी यहात तस् मतम मतम यदे वस अभिज्ञात विधानता विज्ञातम अभिधानता तृतीय मंत्र आने वाला है जिन्हें उपसंहार विशेष होगा जो ब्रह्म को नहीं जानता है वास्तव को भी जानता है जो जानता है वास्तव में वो नहीं जानता ऐसा ऐसे माने भिन्न नहीं जानता है भिन्न में, में जानता हो तो लोगों को तो नहीं जानता ही करना है तो बस उपसार भी ऐसे ही होगा जैसे अन्य मिलता था प्रवं पिता अभी का जो निकला था आगे यहाँ तृतीय मंत्र ऐसे आएगा यश मतम तस्मत मतम ये कस अभिज्ञात विज्ञानता विज्ञान अभिजानता ऐसे मंत्र आने वाला है तृतीय मंत्र उसने ये उपसंहार में एक उपसंगार अभिज्ञात निजाना विज्ञात अभिजाता भी ये उपसंहार में इसी तरह होता तृतीय मंत्र है ये तस्मात उत्तम है शिषि सुभेद की बुद्धि निर्मात इसलिए शिष्य ने यदि पकड़ा हो कि आत्मा मेरे लिए सुबेद हो गया ठीक ठीक मैं समझ गया हूं आत्मा के बारे में जान लिया हो तो ठीक ठीक जानना कोई ना कोई उपाधि को लेकर के जानता सीधी बात यह हाल आत्मा को ठीक ठीक जानना संभव नहीं तो ज्ञान तो को, को भी प्रकाश करने वाले को ज्ञान कैसे प्रकाश करेगा यानी बुद्धिवृत्ति को ज्ञान बोलते हैं ज्ञान बुद्धिवृत्ति को प्रकाश करता है आत्मा यानी उसको भी जानता है आत्मा अभी हमारे मन में कौन अंतकाल में कौन सी वृत्ति बनी हुई है सुभाष की वृत्ति जो भी बनी होगी हमें पता लगता है ना तो वो कैसे उसको वो वृत्ति कैसे उसको प्रकाश करेगा कैसे प्रकाश है ठीक है इसलिए मारे उपक्रम उपसंहार को देखते हुए सिद्ध होता है तृतीय मंत्र में एक कहा था अन्यता आत्मा से अभिन्दी चर्चा ऐसे हो गई थी और उपसंहार में विस्तृत हो गया यहाँ इसके तृतीय मंत्र आएगा द्वितीय खंड में तृतीय मंत्र मतम मतम ये नवेद अभिज्ञात विद्याम विद्याम इसके द्वारा उपसंहार होगा इसलिए तस्मात युक्त शिष्य से सुभेद की ये सुवेदा ऐसी बुद्धि को निराकरण करना ठीक है खंडन करना आत्मा को मैं ठीक ठीक जान दिया ऐसा यदि श्री मानता हो तो ठीक नहीं है ये निराकरण करना ठीक है ठीक है नहीं बेदिता बेनीतुर बेदी तुम सत्य हो अगर इनके को दर्द भागी नहीं बेदिता बेनी बेनीतुर बेदितुम सत्य कहते हैं जो बेदिता है जानने वाला वा व्यक्ति का जो वेदिता का व्यक्ता है वेदितूर वेदिता व्यक्ति का भी जो व्यक्ता है वेदीतूर सष्ट है और वेदिता प्रधान्त है जो जानने वाले को भी जानने वाला है व्यक्ता का जो व्यक्ता है उसको वेदितु न सक्य उसको जानना संभव नहीं है जो तो व्यक्ता का व्यक्ता होगा जो तो जानने वाले को भी जानता हो माने हमारी बुद्धि वृत्ति से हम जानते हैं बुद्धि बुद्धिवृत्ति व्यक्ता माना जाएगा यहाँ उसके भी व्यक्ता है साक्षी रूप जानता है बुद्धि वृत्ति को कौन सी वृत्ति इस काल में जो जी ये जानता है तो उसको जानना संभव नहीं मिलेगा नहीं बेदितुरदा बेदुम शक्य हो न शक्य वेदितुरदा बेद तुम नशक्य मान जानने वाले को जानने वाला को जानना संभव नहीं क्यों कहा दृष्टान अग्नि अग्नि जैसे अग्नि अग्नि को नहीं जला सकती अग्नि अग्नि को नहीं जला सकती है ठीक इस प्रकार है न तो अन्य देवीता ब्रह्म है कि महाराज एक ब्रह्म को जानने वाला दूसरा ब्रह्म होगा ऐसा करेंगे नहीं उस ब्रह्म को जानने वाला दूसरा कोई नहीं न तो अन्य देविक ब्रह्म का दूसरा देवता कोई है ब्रह्म को जानने वाला कोई हो दूसरा कोई है क्यों यश्य yes, ye? वैद्यम अन्य जिसका वैद्य अन्य बन सके अन्य क्रम का यह वैद्य बन सके क्रम ऐसा नहीं है क्यों नान्य तो अपुंस के विज्ञापनी ऐसे वृद्धा ने स्पष्ट रूप से निश्चित किया इस आत्मा को छोड़कर अन्त विज्ञाता को ही विज्ञापनी नपुंसक प्रण किया है नान्यपोम तो नान्य तो नान्य तो नान अस्मार आत्माना अन्यथ आत्मा से भिन्न नास्ते विज्ञान तो विज्ञापनी है जानने वाला कोई नहीं ऐसा निश्चित ही अन्यों अन्य विज्ञाता प्रतिषिध करते उस ब्रह्म को छोड़कर के अन्य तो विज्ञाता का प्रतिषेध किया जाता है निषेध किया जाता है स्थिति में अन्य विज्ञाता के द्वारा ब्रह्म जानने के लिए तस्मात इसलिए सुष्टु बेद हम की प्रतिवत्ति दिखेगा जो ऐसा ज्ञान होगा मैं ब्रह्म को ठीक ठीक जानता हूं ऐसा किसी ज्ञान हुआ हो वो दिठा सत्य ऐसा ज्ञान दूठा ही है क्योंकि सुबेद होना संभव नहीं है तस्मात सुष्टु बेरा हूं यदि ब्रह्मी मैंने ब्रह्म को ठीक ठीक जाना जानता हूं मैं ब्रह्म को इस प्रकार का जो ज्ञान है प्रतिपत्तिमान ज्ञान मिथ्या झूठा है तो ज्ञान सत्य नहीं है तस्मातम वेगा आचार्य आ आचार्य यदि इसलिए आचार्य छेटी का छेटी कहते आचार्य यदि मन से सुभेदी धार में बात मनो ये बाकी जो आचार्य जी बोल रहे हैं जो तो ठीक बोल रहे हैं क्योंकि तो आत्मा सुवेदा नहीं होता और सुबेदा करके कोई जानता हो तो वो गलत समझ रहा है पहले जो उपाधि को, को लेकर चल रहा है तो उपाधि जो होगा वो भी तो मिथे तो सही क्या ये कहा यदि मैंने कदाचे भी कहते हैं यदि समझता कदाचित अपने किया होता है मंत्र जो ये भी है ना यदि कहा था अभ्य है कदाचित मन से सुवेदा ही थी सुष्टु बेदा हम ब्रह्मी सुवेदा मानते हो भाई सुष्टु बेदा हम ब्रह्म में, ब्रह्म को ठीक-ठीक समझता जैसे सामने रखा हुआ घर को जानता हूं जिस प्रकार जानता हूं हाथ में रखा हुआ आंवला को कोई तो झुठला नहीं सकता आंवला हर मुझे पक्का ज्ञान हो जाता है ठीक एक प्रकार ब्रह्म दे बात तो ठीक जान ठीक ठीक पहचान हो जाता है ऐसा मानते हो तो क्या होगा सुष्टु बेदा भी हम बेदा हम ब्रम ऐसा यदि मानते हो तो कदाचित यथाशुगम दुर्व्यम अपि क्षीण दोष सुवेदा आकर्षित प्रतिबद्ध थे कर्षित नासक यदि यदि जो लगाया यदि कभी कभी क्या होता है कहते हैं कदाचित तभी यदि है यथा सुगम दुर्व्यग्य जैसा सुना हुआ है बस वस्परा सुना पड़ा है तो दुर्विज्ञ होने पर भी जानना कठि जाए फिर भी उसको क्षीण दोष सुवेदा आकर्षित प्रतिबल्प दे जिसका दो सारे नष्ट हो गए हैं अंतर्ग में जो दि, राग आदि राग द्वेश समाप्त हो चुके हैं वो क्षीण दोष वाला जो सुमेरा है और अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति सुमेध व्यक्ति होगा कश्चित प्रकृति उसको भी जान लेता है दुष्कर्म पदार्थों को तो भी समझ सकता है जो क्षीण दोष है जिसके अंतर्गत दोष नहीं है और सुमेरा है ग्रम तब धारण करने की शक्ति जिसकी बुद्धि में हो उसको मेरा देते हैं तो शुष्क जिसके पास है ग्रंथ है अर्थ को पकड़ने की जो शक्ति विशेष होती है उसको बेलाव होते बुद्धि के वृत्ति को वृत्ति वाला जो व्यक्ति होगा कश्य प्रतिभा कोई व्यक्ति उसको जान सकता है दुर्विजय पर आदमी तो जान सकता है इसे शंका के साथ आचार्य कोई सब लगाए बोल कोई जान सकता है हो सकता तुमने जान लिया हो दुर्विज्ञान अथवा अच्छा। कश्य ना कोई नहीं जान सकता ये इसीलिए कहा सा आशंका के सहित गुरु जी ने क्या बोला ये देखा है में देखा है प्रजापति के पास में इंद्र और विरोचन चले गए उस आत्मा को जानने के लिए आत्मा को लिए तो आत्मज्ञान के फल सुना हुआ था एक बार उन्होंने सुन लिया तो गए जाने के बाद में प्रजापति ने कुछ ने बोला एक साल तक तो चुपचाप झाड़ू लगाते रहे एक साल के बाद में प्रजापति ने आजकल जैसे इतना सस्ता नहीं था जैसे आगे वैसे करते थोड़ा तो परीक्षा करनी जरूरी है गोपनीय ज्ञान देने के लिए परीक्षा के बिना यह अपात्र में चला जाए इसके लिए एक साल तक तो पूछा ही ना हो इतने दोनों दल के राजा थे वो इतने बड़े बड़े हैं एक देवताओं का राजा तो व्यक्तियों का राजा फिर भी एक साल तक उसने चुप एक साल तुम तो के बाद क्यों आए तुम लोग लेकिन आपने कभी देवताओं के सवाल में घोषणा की थी या आप अभिगत पाप्मा की अपा इत्यादि कहा था अगर अमरो दुर्वृत्ति इत्यादि अस्वता इत्यादि भी कहा था उस आत्मा को हम क्या जी ने कहा कि तुम लोग ऐसा करो इकतीस वर्ष तक धनम्चारी पास करो उसके बाद यदि मुझे समझ में तो मैंने गुरुकुल का नियम का पालन करते हुए रहा 31 साल का ठीक है यह नहीं था दिया, जैसे आया हो उसे गुड़ दिया जाए इसलिए आजकल जो आपातकाल होकर जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं इसी कारण से कर रहे, रहे। बैठे इकतीस साल पूरा हो गया अब इतने राजदास होकर आए हुए, हुए है हैं जो भरे बड़े हैं देवता महाराजा सौ महाराजा एक साल पूरा होने के बाद कहा ये, ये सो अक्षय पुरुषों दृष्ट्य है ये सारा जो तो आप में पुरुष दिखाई पड़ता है आकार दिखाई पड़ता है पुरुष दिखाई पड़ता है वही आत्मा है ऐसा इतना ही शर्ग दिया तो दोनों ने एक दूसरे के हाथ में देखा देखने के बाद छाया दिखाई पड़ी अपने छाया उसको दिखाई पड़ती है, में दिखाई पड़ती इसको तो आत्मा कहा इंद्र तो जैसा कहा वैसे मांग करके बैठा तो विरोचन टारगेट था अपने बुद्धि लगाने का बेबिचारी है माने किसी शरीर के सामने आने पर ये छाया दिखाई देगी और दूसरे शरीर में हो तो छाया नहीं दिखाई पड़ेगी छाया बे विचारी है तो इसका मतलब तर शरीर तर्क लगा करके शरीर को तो आप समझने आ गया अवसार है और इंद्र जो था थोड़ा सतर्क नहीं था थोड़ा शुद्ध होने वाला था उतना विरोधन का जैसा शुद्ध नहीं था तो शुद्धि थी उसके में तो वो प्रजापति के पास जाता है वापस जाता है जाकर पूछता है महाराज आपने जो उपदेश किया तेरे समझ में कुछ कठिनाई हो गई तो जिसको उपदेश किया वो बेविचारी है कभी होता है कभी नहीं होता दूसरे के अधिनय कोई व्यक्ति खड़ा हो तो आपका दिखाई देगा और नहीं खड़ा तो दिखाई देता था तो मृत्यु तो तो से घ्रसित है दूसरे के होने पर हो वो वह न होने हो तो विनाशी तो है या आपका बदेश तो मैं समझ नहीं सकता फिर में वहां स्वप्निय बताया ये सो कर इत्यादि बताया तो वहां भी व्यविचारी दिखाई पड़ा फिर सुशुत्र मिले जाकर दिखाया वहां भी अज्ञान विशिष्ट होकर के हुआ मिला उसके आगे जाने के बाद स्वतंत्र पर्याय में जाकर के वो को ज्ञान बताया साल तक इंद्र वहां गणचर्यवास करता है ऐसी कहानी है एक सौ एक साथ तक ऐसी कहानी ये बता रहे हैं कराचे की कधा सुनता हूँ दुर्विज्ञान में भी क्षीण दोष सुमेदा भी होता है जैसा सुना हुआ है दुर्व्यज्ञा में दुर्विज्ञ होने पर भी क्षीण दोष वाला व्यक्ति जो सुमेदा होगा ग्रंथ के अर्थ उद्धार में करने की शक्ति हो तय धारा बुद्धि हो या विद्यार्थी की बुद्धि तेल के धार जैसा होना चाहिए घी के धार जैसा नहीं होना चाहिए तेल को पानी में डाल के जाता है दो धूम तेल डाल देकर बाल जो उठाए जाए और ये को गर्म करके पानी में जल्दी हो जाए यानी किसी की बुद्धि कुंछित होती है अरे किसी की बुद्धि प्रखर होती है तो प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति पकड़ सकता है कुंछित बुद्धि वाला पकड़ सकता है ये क्या है कष्ट पानी के साथ साथ नाम दृष्टम लगेगा क्या या ये सो अक्षण पुरुषों दृश्य दे प्रजापति ने यही उत्तर दिया था आत्मा विवाद में आत्महत्या थोड़ा कि आठ में जो पुरुष दिखाई पड़ता है वो ही आत्मा है। और हमारे वहां पर उनका कहना था योगियों के द्वारा दिखाई पड़ता है जो साधक लोग हैं उनके दाएंगे आठ में यह जीवात्मा जो आत्मा जागृत अवस्था में दाएंगे आठ में बैठ करके विषयों का करता है और स्वप्न अवस्था में कंठ में बैठ करके स्वप्नियोगों का भोग करता है और सुसूप में जो हृदय जीता नाम के डायल में जा करके है ऐसा ऐसी कहानी है तो यह सौ औक्षण पुरुषों दृश्य थे दृश्यता कहा था योगी भी दृश्य ऐसा अथ जाना था कि तो आपस में देखने लग गए वो सामान्य जनों को नहीं दिखाई पड़ता योगी लोग समझते हैं आत्मा दाय ने आत्मा जाकर भी जागरूक भोग करता है करके वेदांति लोग जानते ये कहा चंद्र को समझ नहीं पाए तो जैसा सुना उसी को पकड़ लिया उन्होंने तात्पर्य जैसे होता है पिता ने या सो अक्ष पुरुषों दृश्य ऐसा अतित होगा ऐसा ब्रह्मा जी ने उपदेश किया प्रजापति ने ये तब अमृतम अवयम यही अमर है यही अमर है ऐसा आत्मित हो गया या आत्मा है तो आपका दिखाई पड़ता है और यही अमर है और यही अमृत है मरता है और अभय है यह तब ब्रह्म यही ब्रह्म है आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा उपदेश है कि वोचन समझ नहीं पाया आपका देखने वाला अमृत हो सकता अभय हो सकता ब्रह्म हो सकता किंतु प्राथमिक होने के वजह से ऐसा हो गया से विराम लेना चाहिए कितना होना है कि प्राजापत्य प्रजापति अगत्य प्राजापत्य है प्रजापति का संतान है दोनों इंद्र और विरोचन दो दोनों दोनों पंडितों की असुरराज जो प्रजापति का संतान जो असुरराज असुरता राजा विरोचन है वहा पंडितों की यदि शास्त्रपाल है लिखा व्यक्ति है तमाम नहीं है वो पंडितों की असुररा असुर का राजा विरोचन विरोच विरोचन है स्वभाव दोष अपने स्वभाव दोष अपने प्रकृति के कारण से क्या समझा उसने अनुमत के मान में अपनी विपरीत मत यद्य हो ही नहीं सकता ऐसा तो पकड़ लिया उसने छाया जो कहा उसको भी त्याग करके शरीर में आ गया शरीर या करके आ गया भौतिक भाव में पहुंच गया आज के भौतिक भाव विरोचन समुदाय आज तक जो कुछ है किसने देखा इस के में यही है जो कुछ नहीं करो ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल है। तो, तो ये विरोचनबाद है अपने दोष के कारण अनुपर्दान वर्षी व्यक्ति के मातम शरीरम आत्मा ही करता हूं जो विरोचन यही यही प्राप्त हो गया शरीर ही आत्मा है यदि भी हो नहीं सकता शरीर आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अमृतम अभय जो वाक्य है वहां अमर है कहा अमर है क्या नहीं सबसे क्या शरीर को आत्मा सम्मान दिया तथा इंद्रो उसी प्रकार इंद्र क्या होता है वही है इंद्र भी किंतु देवराज देवताओं राजा सकृतम अप्रतिमा एक बार को तो सकृत बोलते एक बार कहा यह अक्ष ऐसा बोला और दूसरी बार उसी का उद्देश्य किया दूसरे आत्मा का नहीं किया किन्तु यह येस स्वप्ने वही मान सत इत्यादि करके बोला ऐसा अच्छा सकृत मैंने एक बार द्विह द्वार स्त्री मैं तीन बार शब्द से शुष्क प्रत्यय करने के बड़ा हो त्रिशब्द है तीन बार क्रियाया क्रिया आवृत्ति करनेता है शुभ प्रत्यय कर तीन बार एक बार दो बार बोलता हूं ऐसा है द्विमा द्विवार त्री न तीन बार उत्तम शब्द एक बार दो बार तीन बार कहने पर भी मैंने जागरूक को देकर एक बार दिखाया दूसरी बार सूत्रों में ले जाकर दिखाया तीसरा सुशीक्ति दिखाया दिखाने पर तो जानने सकते। भी अप्रतिबद्ध अभी आत्मा में ज्ञान नहीं सकता तीन बार में भी ज्ञान नहीं स्वभाव दोष से चेहरे अपेक्षा केंद्र बैठा रहा गया नहीं स्वर्ग अपने स्वभाव के दोष की छीण करने के लिए सोचता रहा कैसे मेरे सारे दोष चले जाए तो बात को समझ सकता इसका तरी समझ सको जो पिताजी ने प्रजापति ने कहा इस बात को समझ सकता अपने स्वभाव के कारण समझ अपने समझने कात्पर्य अलग होता है तात्पर्य में सुनता ऐसा करके बैठा रहा प्रेक्षक चतुर्थ पर्याय चतुर्थ पर्याय ले जाकर के प्रथम योगता में रूप में प्रतिकल जो प्रथम पर्याय जिसको कहा था ये ऐसे अक्षम पुरुषोत्ष्ट दे उसी को ही जान दिए समझा उसी को क्योंकि अंतरण की शुद्धि होते होते, होते समझ सकता तब तक अंतग्रम श्रद्धने का निशंसभा अंतग्रम सिद्ध के पर कोई प्रथम पर्याय में जो कुछ पूरा था चतुर्थ पर्याय जाएगा दर्शन ठीक है ठीक है अक्षय शरीर से प्रति प्रसिद्ध दृश्य उपदेशा यहां पर उपदेश जो हुआ ये ये सो अक्षय पुरुषों दृष्टि ने स्पष्ट ये प्रसिद्ध देश उपदेश कर दिया उसका तात्पर्य अगर कुछ है किंतु शब्द से ये आता आया कि अक्षिणी शरीर शरीर के जो आंख हैं, शरीर से शरीर में जो आंख लगे हैं ना आत्मा है। प्रति दृश्यते दूसरे की छाया शरीर के छाया आंख में दिखाई पड़ता है शरीर से प्रति छाया अक्षणी दृश्य शरीर की जो छाया है वो आंख में दिखाई पड़ती है यदि प्रसिद्धव उपदेशा जैसे प्रसिद्ध हो है ना बराध उस तरह से उपदेश करता है आप में जो दिखाई देता है ये आत्मा ऐसा उपदेश कर दिया शारी आत्मा की प्रतिभा इसलिए उपदेशा शरीर आत्मा शरीर ही आत्मा है ऐसा प्राप्त होगा यथा प्रसिद्ध गौरादी उपनिष्य जैसे प्रसिद्ध है गाय चार गए वाले जो होते हैं उनको उपदेश किया जाता है इन गौ ये गाय बोल दिया जाता है प्रत्यक्ष दिखा दिया जाता है इसी प्रकार यहाँ जो इसी प्रकार उपदेश हुआ है यह सो अक्ष शरीर में आप में ये जो दिखाई पड़ता है पुरुष तो वही आता है बोला उपाय गोविधी तब तक अयम अक्षय दृश्यमान है जो आत्म दिखाई देने वाला दे है जो आप आत्मा यदि उपदेश अधता है ऐसे उपदेश हो गया इसलिए जो कहा उसी को समझ करके विरोचन चल गया तात्पर्य निशान पाया कहते हैं अक्षय शरीर से प्रतिशत प्रसिद्ध शरीर आत्मा ही प्रतिवाना विरोधन ऐसा हो गया छाया विचार को बुद्धवा और शरीर को आत्मा क्यों तर्क लगाया उसने इंद्र तो, तो जितने में कहा उतने में बैठा रहा शरीर ही आत्मा मान के बैठा पहले परिया इसे फिर दोबारा गया प्रजापति के पास क्यों इंद्र ने क्या माना अपने तर्क लगाया छाया व्यविचार्य दूसरे के अधीन है तो जिसके अधीन ये होता है व्या किसके अधीन होता है शरीर, इसे शरीर तार्कित था छाया या विचार्य को दूध शरीर को ही आत्मा क्यों प्रतिबंध प्राप्त हुआ छाया उपदेश तो छाया कहा था क्योंकि उसने शरीर में घटाया उसको शरीर आत्मा दो नंबर की बड़ी अक्षय दृष्टि छाया आठ में दिखाई पड़ने वाली जो छाया है वह आत्मा के उपदेश करने पर शरीर से आत्मात्व प्रतिबत्व हेतु शरीर को तो आत्मा क्यों समझा उसने उपदेश तो छाया का हुआ है और माना छाया जिसकी होती है वह आत्मा करेगी क्यों माने उसमें कहा बताते हैं छाया या जगिता हिता छाया बेबिचारी है तो शरीर ऐसा समझा उसने अनुदान आने की आत्मनीय संविधान छाया आना है उसके करते यह था शरीर के अनुभव होने पर भी जिस कारण शरीर का अनुभव हो रहा है हमेशा शरीर का छाया दिखाई पड़ता है क्या बेबिचारी है जैसे दूसरे के नाथ पे देखने के बारे ही अपने शरीर के छाया दिखाई पड़ेगी बैठा हुआ होगा तो छाया हो तो नहीं दिखाई देगी गई तो तो शरीर होता है एक, एक नाम कर तो उपदेश तो छाया नहीं हुआ इंद्रों को तो छाया ही समझ करके बेविचारी समझ के द्वारा पूछता है और भूजन आने भी आपने आपका ना शरीर शरीर के जिसको आपने कहा शरीर को कहा उसके असंविधान है आग के असंविधान होने पर किसी के आंख में मिल दूसरे की आंख तो छाया नहीं मिलने वाली है छाया न अनुभूति एवं तस्य व्यविचारित्व इसलिए तस्य व्यविचारित्व छाया व्यविचारित्व छाया व्यविचारिक सोच करके उलौट आया शरीर आत्मा ही समझिए किसी को सेवा करो इसी को पोषण करो जल्दी नहीं उठना भजन नहीं करना इसको आराम से रहना चाहना जीवित सुखम जीवित गृणमृत विक आदि आदि ये सिखाया भौतिकवाद आज का ये यही जो था अच्छा सकृत इत्यादि कहा कहते कैसे एक बार दो बार तीन बार कहने पर ही जिनको समझने का आया चतुर्थ पर्याय में जाकर के वही पहले पर्याय की बातों को समझ गया क्यों क्षीण घोष और अक्षीण घोष के कारण जब तक अंतर्गत घोष था राजदोष भरे हुए थे तब तक भी समझ गया और राजदोश हट गए तो समझ आता ये बात है इसलिए उपासना आदि करना आवश्यक कर। है उसके बिना ये से आदि मिल जाएंगे सुष्क ज्ञान देने वाले तो आए स्वाध्याय करना है ज्ञान के लिए क्योंकि तो साधिक उपासना तो दस बढ़े या को साफ करने वाली उपासना है। उपासना को हो गशन यह सो अच्छे पुरुषों दृश्य देती एक वार में उत्तर एक कहा तीन बार पानी पर भी सही समझ सका कर अक्षण पुरुषों के है ऐसा दिव्योवाच है तो अमृत अभय इत्यादि कहा यही आत्मा है यही अमृत है ये अभय है इत्यादि एक बार पहुंचेगा तीन तीन की और अक्षय पुरुषों द्रष्टा योग्य दृश्य थे प्रजापति के मन में यह था आत्म पुरुष दिखाई पड़ता है योगियों के द्वारा जो तो द्रष्टा पुरुष दिखाई पड़ता है द्रष्टा पुरुष पूरी चेतिक पुरुष है इसलिए पुरुष कहा उसको आत्मा पुरुष कहा यह आत्मा यहाँ दिखाई पड़ता है ये कहां था उसका छाया नहीं रहा था उल्ट तात्पर्य था अक्षय पुरुषों दृष्टा योगी भी दृश्य थे योगी मैंने साधक ब्रह्मदत्ताओं को दिखाई पड़ता है आपको पुरुष दिखाई पड़ता है मैंने वृत्ता जागृत अवस्था में दाइनी आपका रहकर जीवात्मा है स्वप्न में कंधे में बैठ को वोट करता है और सुसूत्र में हृदय में उसमें बैठ करता है तात्पर्य नहीं समझता चला गया किन्तु यह सौ अक्षण पुरुषोत्तर एक बार नाथम पर आगे कहा इंद्र नहीं समझ पाया विरोधता तो समझ के चला गया समझा उल्टा समझा और आगे या ये सब स्वप्न महीमानसि ऐसा है दूसरा ये सपने में महिमान पूज्य होकर के घूमता है तो ये आप मां ऐसा बताया दूसरे पर यह नहीं होता है जागृत में नहीं समझता है तो स्वप्न मिले गए क्या यह सब स्वप्न मही मानसि इत्यादि कहा किससे मैं मानित होकर के ऊट आए तो कहा टिप्पणी में छह नंबर की पड़ जाए स्त्रिया पूज्य अपने इष्ट के साथ पूजित मान सम्मानित होकर के घूमने वाला यह आत्मा स्वप्न भोगान भोगान अनुभवती स्वप्न के भोगों को अनुभव करता है यह आत्मा स्वप्न में अच्छा यत्रा यत्रा ये द्वितीय लोकम द्वितीय में बताया और तृतीय पर्याय में तब यत्र ये तत्सव समस्त संप्रसन्न न तंत्र काम काम न स्वप्न पश्यती ये बात इत्यादि है जिस अवस्था में सो जाता है गाय गढ़ जाता है प्रसन्न रहता उसका भी चिंता नहीं जागृत स्वकों में तो चिंतित रहता विषय बदल जाएंगे जो भी हो किंतु तो? जैसे परेशानी जागृत में वैसे है वैसे परेशानी शोध है वही शरीर खड़ा हो जाता है वही विषय खड़े हो जाते हैं तो उसी तरह से हर्ष शोक के निमित्त बन जाते हैं किन्तु तो? तब यात्रा यत, युक्त शुप, सुखता है शिश अवस्था में वहां जाकर के सोया हुआ होता है जहां पहुंच जाता है समाप्त सम प्रसन्न समय प्रास्त हो गए विषय भोग समाप्त हो गए जहां विषय नहीं है और सम प्रसन्न समय प्रसन्न होता है प्रसन्न रहता है शिशु की कोई भी मुखी नहीं दिखाई पड़ता है रोता नहीं दिखाई पड़ता ये रोना रोला जागृत और स्वर्ण तो दोस्था में है जो शरीर को लेकर चलता है इंद्रों में वहां शरीर नहीं है इंद्रियां नहीं है तो किससे रोना कौन रोड़ेगा सम प्रसन्न सम प्रसन्न इत्यादि कहा कि त्रिवृति उत्तम अति केन्द्र आग्रहण करें इस प्रकार के जागरण ने उपदेश किया इंद्र को फिर भी आत्मा अप्रतिकमान इंद्र इंद्र ने आत्मा को नहीं समझ न जानता हुआ आत्मा को जानता हो इंद्र ब्रह्मचर्य अधर्मादिदोष क्षय में अपेक्षा फिर भी बैठा भाष ब्रह्मचर्य नाश के माध्यम से अधर्मादिदोष का क्षय समझ रहा हो नाश होगा तभी मैं समझ हूँ इनके पाकिस्तान बैठा रहा चतुर्थिक में जाकर के ये समस्या हो अस्थ हिरा ज्योति लोग सम्पत्त ये कहा है चतुर्थ पर्याव ये ऐसा संप्रसार, संप्रसार।, संप्रसार। ये वाला। ऐसा है ये जीवात्मा है सुसूप में प्रसन्न होकर रहने वाला शरीर परम ज्योति रूपये उस कारण अपने रूप से बाकी जागृत स्वप्न सुशुप्त बनाव के रूप है इसके पास दूसरे के सहारे से चलता है शरीर आदि को मेहमान करके चलता है जागृत स्वप्न और सुसूप अज्ञान को मेहमान करके चलता है ये नकारकोश वाली अवस्था है ये सब में मुझे बता दिया क्या बताया ये है ये तत्ता समर्थ सम्प्रसन्न सब कुछ प्रसन्न होकर होता है इत्यादि बताने पर क्या कहा तो कहा कि ये सम्प्रसार हो शरीर आप ये तो संप्रसार है जीव जीवात्मा इस शरीर से उठ करके मान स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर से उठ जाता है उसकूलीय अवस्था में स्थूल आदि शरीर कोई नहीं होता अज्ञान भी नहीं होता इससे अलग हो जाता है सुश्रुप्ति तक शरीर के घेरे होते हैं सुश्रुप्ति में, में कारण शरीर है स्वप्न में सूक्ष्म शरीर है और जागरण में थोड़ा शरीर लगा हुआ है किन्तु तो उस प्रिय अवस्था में जाने पर पहुंचने पर कोई शरीर नहीं होता इस शरीर से उठकर, ऊपर होकर करके हो तो ये अस्मार्थ अगर समुदाय आये अलग होकर परम ज्योति रूप से परम ज्योति आपको परमात्मा स्वरूप होकर यदि मनुष्य होता है उसका परमात्म रूप में धान होता है अवस्था में संपत्ति स्वयं रूपे ना अभी निष्पत्त है ऐसा मुंबई है। अपने रूप से वहां पर बह जा हो जाता अपने रूप से स्थित हो जाता है वहां अभी तो दूसरे के रूप में अपने रूप मानते चल रहा है ज्यादा स्थिति ऐसी ये बताए इत्या प्रथम पर्याय उगता में ब्रह्म प्रतिवत्त मान प्रथम पर्याय जो कहा था, था यशो अक्षषोत्त जिसकी चर्चा हुई आपने दिखाई पड़ता है करके वही सूर्य अवस्था में वही आत्मा की को तो चतुर्थ तैयारी जाने के बाद में जान गया समझ गया क्योंकि अदरबाद दोस्त समाप्त हो गए अंतर्गण की शुद्धि हो गई क्या साधन था उसका ब्रह्मचर्य साधन में बैठा है वो ब्रह्मचर्य पालन में बैठा हुआ है गुरुपुर उसके साधन के बाद में तो ये आपके पास अगर साधन संपन्न आप हो जाएं तो जरूर आपका अपना अनुभव अं� होगा फिर सुवेद होता है कि अवेद होता है कि कैसा होता है आपको स्वतः मानूंगा यह है अच्छा आगे से देखिए दहारम अल्पमे मंत्र था यदि मनुष्य सुवेदे थी दहारम देव का विनूनम तो प्रमोद्रमो को स्वरूप समझाए क्योंकि अल्प समझा है क्या होता है दहारम माने अल्पमेव अल्प ही समझते होता दें तो थोड़ा सा समझते हो क्योंकि उपाधि को लेकर समझ रहे हो सुवेदा अवेद वही होता है मैं अवश्य ही ऐसा है तो तुमने पूरा होगा ठीक ब्रह्म को नहीं समझा यदि सुबेद समझते हो तो कहा तुम व्यक्त मैं जान इसे ब्रह्म रूप तुम ऐसा जान ले हो क्योंकि विधेयक गोवा है एक तो थल दिखाई पड़ता है गिद्धा में है सिर के जगह थल आया हो व्यथा होता है तुम व्यक्ता जान इसे ब्रम तुम ब्रह्म के सिर को अल्प पूरा ही जानते हो यद यदि सुबेद मानते हो ऐसा है केवल अनेक आई ब्राह्मण रूपाणी अगले शंका होगी छोटा रूप समझते हो पूरा रूप को नहीं समझते हो अगर सुबह से समझते हो तो अल्प रूप समझते हो तो प्रश्न होगा क्या बहुत सारे रूप है क्या ब्रह्म के जो अल्प रूप में समझ रहा है पूर्ण रूप के नहीं समझता था इसका मतलब अनेक रूप है ब्रह्म के ये शंका है क्यों अनेक आई ब्राह्मण रूपाणी महानती अर्बाई कर क्या ब्राह्मण के अनेक रूप है छोटे बड़े महानती माना बड़े अर्बत मान छोटे छोटे बड़े तो आहारण्ञानी जिससे गुरु गुरुजी कह रहे हैं यहां क्या बोल रहे हैं धारण लेवा और कई आमदी वगैरह के बोल रहे हैं तो बड़े छोटे चाहो वहां पर अल्प रूप में समुद्र कहना होगा एक ही रूप में तो बनेगा नहीं क्या अनेक रूप है क्या या संदात ठीक है अनेक रूप हो जाता है उपाधि के कारण अनेक रूप हो जाता है उपाधि के कारण अनेक रूप हो जाता है जैसे अग्नि एक ही रूप है अग्नि अनेक हो जाती है लंबी लकड़ी होगी तो अग्नि कैसी दिखाई देगी लंबी दिखाई जाएगी गोल लगड़ी होगी तो गोल में वायु की और अग्नि की आदि की चर्चा की है अग्नि अथायु भगवान जब अग्नि जैसे जैसे ईंधन मिलते हैं वैसे वैसे आकृति में आ जाती है अपना आकृति दिखाई पड़ती है अग्नि दिखाई आकृति ईंधन आगे होगा दिखाई पड़ती है इसी प्रकार धर्म भी वो आपको तत्व भी अभी मनुष्य रूप में दिखाई दे रहा है चाहे पशु रूप में दिखाई दे रहा है चाहे पशु रूप में दिखाई दे रहा है तो, तो उसका स्वरूप छिपा होगा मुख्य स्वरूप छिपा होगा यही है। तो यहां पर यही उत्तर देंगे बारंभ करके उत्तर देंगे टीका देखिए अर्पराण अल्पराणी न सको तो रूपों में अस्ती ब्रह्म उत्तम यह तो आगे की बात है भाष्य देखिए बारम करके किताब में ठीक समझा रहे हैं ब्रह्म के अनेक रूप है छोटे बड़े अनेक रूप हो जाते हैं कैसे अनेकानी नाम उपाधि उपाधिताम्हो रूपाणी न स्वतः अनेक रूप है ब्रह्म को उपाधि विचार से अनेक रूप हो जाता है कोई मनुष्य शरीर निशिष्ट हो रहा है तो ब्रह्म भी इसको मनुष्य रूप से दिखाई दे रहा है ब्रह्म कई गोरूप से कई मृगा कई वृक्षादि रूप से अनेक रूप में है उपाधि को लेकर के अनेक रूप में दिखाई पड़ता है अनेकानी ही नाम रूपवादी कदा है नाम रूप दो उपाधि है ब्रह्म के उपाधि लगने पर भिन्द में हो जाते हैं इसका नाम हो गया मनुष्य है? और रूप हो गया आकृति वैसे तो आप गरु शब्द है नाम हो गया आकृति भिन्न प्रकार की है इस तरह से अनेक हो है उपाधि के कारण अनेक हो जाता है न स्वतः स्वतः कोई रूप नहीं होता क्यों स्वतः को स्वतः रूप देखना हो तो कठोर परिषद को तो तो पढ़ना चाहिए पटोर परिषद कहा है असब्द अस्त मरूप मध्ययम तथा संत मगर प्रत्येक अनाथ जलंतम हता विचार ये तो मृत मुखात प्रमुच दे ऐसा कथ प्रतिशत में देवता को आज ने कहा है स्वतंत्र ऐसा स्वरूप है कैसा है अशब्द शब्द नहीं वहां तो शब्द रूप नहीं स्पर्श भी नहीं रूप भी नहीं और अव्यय है कभी व्यय का नाश नहीं होगा उसका न्याश है कहा अरसम वह रश्मि नहीं है शब्द रूप रस गर्द कोई नहीं ऐसा नित्यम नित्य स्वरूप है अवंधव और गंधवाला भी नहीं हो पृथ्वी भी नहीं है आकाश में प्रतिबिंब कोई भी नहीं पाप रूप पर निषेद हो जाता है शब्दी सह रूपा प्रतिषेधन से शब्दूप से प्रतिषेधय स्वता रूप नहीं है ब्रह्म किंतु उपारी के रूप हो जाता है छोटे बड़े रूप हो जाते हैं कह न स्वतःमस्त ब्रह्म तरक्षप कहते स्वतः रूप में उपाधिकृत रूप तो बहुत सारे रूप है जो सारा संसार क्रम का स्वरूप है उपाधि उपाधिकृत रूप है जब वो स्वतः कोई स्वरूप नहीं है ऐसे जो कहा था आकृति ने कहा था उसके ऊपर आक्षेप करता है गुरु मानो का भी शंका करता है पूर्वपक्ष शंका करता है मोनो ये नहीं वह धर्मे हैं यद कहते हैं ऐसा नियम है जिस धर्म के द्वारा जो जिसका ज्ञान होगा वो उसका स्वरूप होता है नो एदर्मेगा यह दृप्य थे न ज्ञाप्य थे जिस धर्म के द्वारा जिसका ज्ञान की प्राप्त होगा जिसको जाना जाता है तदैवता स्वरूप उसका स्वरूप वही होता है कोई धर्म कौन सा जिस धर्म से उसको जाना जाता है वही धर्म उसका शुरू होता है शुरू होता है यदि ब्रह्मी एना विशेषेगा निर्माण ब्रह्मकारी जिस विशेष के द्वारा निर्गण होगा ब्रह्म ईसा करके बोलोगे कोई विशेष बताओगे एन विशेषण निरूपण जिस विशेष के द्वारा ब्रह्म का निर्पण होगा तभी वह होते स्वरूप हो कोई विशेष का रूप हो जाएगा रूप क्यों नहीं बनो भले गि न हो शब्दादी रहो किंतु रूपदाता जिसके द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त होगा उसका स्वरूप है तो ब्रह्मभूमि कोई नहीं कोई विशेष के द्वारा निर्वतन का हो तो रूप से स्वरूप हो जाएगा रूप क्यों नहीं करो ये पूर्वाधिक की क्षमता है ब्रह्मभूमि एक विशेषा निरूपण जिस विशेष के द्वारा धर्म का निरूपण होगा परिवर्तन स्वरूप वही उसका स्वरूप हुआ रूपन स्वरूप कोई आकृति होगी उसकी चार अतः उच्चते, अतः उच्चते माने आक्षिप्त थे मैं आक्षिप्त थे मेरे द्वारा आक्षेप किया जाता है जब ब्रह्म का भी रूपए क्यों नहीं रूप जिस धर्म को लेकर के जिसका निर्माण किया जाए वो धर्म उसका स्वरूप होता है और ब्रह्म को भी आप कोई धर्म लगाएंगे जो धर्म लगा करके बोलोगे वही धर्म उसका स्वरूप हो जाएगा जो है मेरे द्वारा आक्षेप किया जाता है उच्चते माना पूर्वोक्ष यह सिद्धांत घास होगा इसलिए टिप्पणी देते हैं पांच नंबर की प्रथम ब्रह्मो रूपम नास्तु भया आक्षिप्य किया ब्रह्म का रूप क्यों नहीं है क्यों नहीं है ये मेरे द्वारा आक्षेप किया जाता है पूर्वाधिक बोल आक्षेप किया जाता है रूप है कैसा वह आकर्षित ही बोलता है फीका देखिए के नी विशेषण ब्रह्मो दिर्गम ये आकांक्षा किया चित्तान की पूछते हैं भाई भी किस रूप से ब्रह्म का निर्पण किया जाए क्या विशेष लगाया जाए वहां ब्रह्म का निर्पण करने के लिए जिस धर्म के द्वारा जिसका निर्पण किया जाता है उसका स्वरूप होता है ठीक है तो ब्रह्म के लिए कोई विशेष क्या है जिए? क्या विशेष लगाएंगे जिसका स्वरूप मांगे या चैतन्य उसका पूर्व बोलता है ब्रह्म का धर्म क्या है चैतन्य धर्म है तो उसी से उसका निर्पण होता है तो उसका स्वरूप चैतन्य रूप हो जाएगा ब्रह्म का स्वरूप हो जाएगा पूर्व पूर्वा व्याख्या करता है केवल कहीं विशेष ब्रह्म ये सिद्धांत की ओर से शंका कर दी तो क्या विशेष श्रम लगाई जाए विशेष क्या लगाया जाए ब्रह्मपुरी तो कहा चैतन्य स्वरूप पूर्विंग बोलता है चैतन्य स्वरूप तो ब्रह्मपुरपण हो तो गया ना चैतन्य रूप से चैतन्य उत्सव स्वरूप हो जाए ग्रुप क्यों नहीं ब्रह्म रूप है रूप माने आकृति निरपिता दिन देखन आकृति को मामूप बोलते हैं ना आकृति को लेकर उसकी आकृति चैतन्य है गुरु भारत अच्छा चैतन्यम भाष्य ने कहा चैतन्यम प्रकृत्यादि नाम अन्यतम से सर्वेशा विपरीतना का धर्म न बहुत चैतन्य जो एक धर्म है वो धर्म पृथ्वी का जल का तेज का वायु का आकाश का पांचों भूतों का धर्म नहीं हो सकता है ठीक है अथवा समस्ट भूतों का भी धर्म हो सकता है अथवा उनके विपरीत जो कार्य वर्ग हैं उसमें भी चैतन्य धर्म हो नहीं सकता भूतों के एक एक भूतों का भी धर्म नहीं हो सकता समष्टि भूतों का भी धर्म नहीं हो सकता और उनका जो कार्य है भौतिक पदार्थ है वो भी वहां भी चैतन्य धर्म हो नहीं सकता पूरे वर्ग बोल रहे परिशेष न्यायालय आज बोले धर्म होगा फिर आत्मा का ही होगा चेतन का ही होगा चैतन्य धर्म है फिर उन्होंने ये सीधे कर्मचार है चैतन्य पृथ्वी आदि कोई एकता पृथ्वी दिखता है पृथ्वी जल होते तेज वा, हो वायु हो आकाश हो किसी का भी सर्वेशा विपरीत अथवा अच्छा सर्वेशम सबका सम्मिलित होकर भी खत्म नहीं हो सकता विपरीत विपरीत विपरीतों में कायप्रोटि में आ गए भौतिक पराधन हो गए भी पृथ्वी आदि का विकार हो गया वहां भी का धर्मो चैतन्य कर्म एक हो नहीं सकता तथा अब रह इंद्रिया को तो चैतन्य माना जाए कहते हैं उसी प्रकार पूर्वादी बोल रहा है स्रोत्रादि काम अंतकर्ण से धर्मो न होती स्रोत्रादि दसवों का धर्म नहीं हो सकता है किसी ज्ञान कर्म के ज्ञान नहीं, नहीं है और अंतकरण का भी तो धर्म नहीं हो सकता है अंतकरण से प्राणों में बुद्धि पम सम भी धर्म नहीं हो सकता चैतन्य ना ब्रह्म रूपों ब्रह्म का रूप है किसका रूप है वो ब्रह्म रूप है ब्रह्म का स्वरूप है चैतन्य बाकी का धर्म हो नहीं सकता है ये दुर्भाग्य हो रहा है ब्रह्म रूपे का चैतन्य ब्रह्म का निरूपण किया जाता है चैतन्य के द्वारा ब्रह्म चेतन है चेतन है बोलते हैं ना तो चैतन्य धर्म के द्वारा निरूपण होगा तो उसके लिए वो विशेष हो गया तो जो जिस धर्म के द्वारा जिसका निरूपण किया जाए वो उसका स्वरूप है रूप में ये कहा चैतन्य रूप है ये पूर्वाज तथा उत्तम यह कहा भी है पूर्वाजूर्णा है पूर्वाज भाष्य है यहाँ पूर्वाधिक कहा भी है क्या कहा विज्ञान आनंद ब्रह्म ऐसा स्तृति ने कहा विज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है ब्रह्म ऐसा कहा विज्ञान है वह यदि कहा है विज्ञान स्वरूप ही है ब्रह्मा सत्यम ज्ञान ये सत्यम ज्ञान ब्रह्म योग बताया और प्रज्ञान ब्रह्म योग बताया ब्रह्म रूपों में निष्ट्र ये सब ब्रह्म का रूप नि किया है एक तो चैतन्य है दूसरा विज्ञान शब्द से बहुत ज्यादा बोला ज्ञान शब्द विज्ञान शब्द से ब्रह्म का रूप का और कई रूप मिल रहे हैं में और आपका ब्रह्म रूप नहीं है कैसे होता है निर्दिष्ट श्रुति सुदिष्ट श्रुति में निर्देश गाय धर्म का स्वरूप अनेक रूप में है एक पूर्व आदमी कहा तो सिद्धांत आगे बोलेंगे सत्यम देभू करके टीका दे टीका ने कहा भूतानाम समस्कारनाम दृष्टान भूत दो प्रकार के हैं भूत और भूत दोनों का वेहा देहाकार परिणाता चैतन्य धर्मोण हो गया अथवा देहाकार से परिणाम जो भूत मान भौतिक जगह हो गया वो ज़़़े ज़़़े भी चैतन्य धर्मवाली को ही होते नहीं ना भूतों में एक एक दूतों पे चैतन्य है ना सारे भूत मिले हुए में चैतन्य है ना उनके कार्य कर जो देहादी है उन्हें चैतन्य है कह भी नहीं चैतन्य चैतन्य नहीं दिखता है क्योंकि वृद्ध शरीर में चैतन्य भी का धर्मों वृद्ध शरीर में भी दिखना चाहिए वृद्ध शरीर में चैतन्य नहीं दिखता लेकिन उसकी तर्क है उसका तर्क है धर्म अनुभवी न भौवती टिप्पणी कार्यशिष्यदि करना है आगे परिशेष्या परिशेषण आत्मा और अनात्मा दो या आत्मा दान्मा दान्मा दान्मा का धर्म हो नहीं पाया हो पर अग्न आत्मा तो चैतन्य धर्म है तो किसका होगा आत्मा का ही होगा ये होना धैर्य अनुबंधा क्योंकि वह चैतन्य धर्म यदि इंद्रियों का होगा तो बाहर मिलना चाहिए चैतन्य बाहर नहीं मिलता धैर्य अनुबंधा तब धर्म को रूपांतर तब साधक तो अल्लाह अगर वो धर्म हो चक्षु का धर्म हो इंद्रियों का धर्म हो कौन चैतन्य तो जैसे चक्षु का धर्म हो चक्षु प्रकाश करता है चक्षु प्रकाश करता है उसी प्रकार चैतन्य को प्रकाश नहीं कर सकता चैतन्य इसको प्रकाश करता है उल्टा हो जाता है इसलिए उसका धर्म नहीं माना सकता, एक कहा गया रूपाधिगत तब धर्म तत्व तो अगर इसका धर्म मानने पर किसका चक्षुराधिक धर्म मानेंगे चैतन्य को स्थिति में रूपाधिगत जैसी रूपाणी है इनका धर्म को अभाव फिर उसे सिद्धि नहीं कर पाएगा चक्षु की सिद्धि नहीं कर पाएगा क्यों तो रूप कभी चक्षु को सिद्धि नहीं कर सकता उसी प्रकार चैतन्य धर्म भी रूप चक्षु का हो तो चक्षु की सिद्धि नहीं कर सकता यहाँ चक्षु चक्षु करके जाना जाता है चक्षु की सिद्धि होती है किसके बाद उस चैनल के पास इसे चैतन्य धर्म चक्षुराधि का नहीं है यह हो सकता इस बात तीन नंबर तिर तब माना पत्साह अभाव प्रसंगात्मा ने पथ प्रकाश कर दो उसको प्रकाश नहीं कर पाएगा अगर उसका धर्म हो तो चैतन्य धर्म यदि चक्षुरादी हिंदियों का हो तो चक्षुरादी लोगों को जानकारी नहीं दे सकेगा चक्षरादी इंद्र में जानकारी देता है चैतन्य अतिरिक्त है तथा श्रोतरादि नाम अभी क्योंकि चक्षु विवाद हो गई श्रोतरादियों को देखो भौतिकत्व अभिषेषा जैसे चक्षु भौतिक है तो वो आत्मा दूसरे प्रकाश से प्रकाश प्रकाशित हो प्रकाश नहीं कर सकता उसी प्रकार स्रोतरादि उसी प्रकाश है इसलिए अविशेषा चैतन्य धर्मो नवती चैतन्य धर्म इका धर्मो वाले यदि नहीं होते चैतन्यर्म स्रोत्रादि का भी नहीं हो सकता वो भौतिक है वो यदि परिशेषा परिशेष जाएगा जाना प्राप्ति थी विषेष हो गया कहां प्राप्ति थी समी भूतों में व्यष्टि भूतों में भूतों के कार्य तो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता प्रतिषेध हो गया यहाँ भी मैं चैतन्य वहां नहीं रह पाया प्रसत प्रतिषेध है अंदर का प्रसक हो परिशिष्य मांग शिक्षण परिषद न्याय या चार नोट पारिशिष्य पारिशिष्य न्याय क्या है प्रसत प्रतिषेध है जहां जहाँ प्राप्ति होती है निषेध का अधिकार मैंने चैतन्य धर्म को देखा भूतों में प्राप्ति है कि नहीं वहां निषेध होगा नहीं हो समस्ती भूत में भी नहीं है व्यक्ति भूत में भी नहीं भूतों के कार्य में देखा वहां भी नहीं हो पाया प्रशक्त परिषेद है अन्यत्रसंगे जहाँ प्राप्ति होगी वह प्रतिषेद प्राप्ति की संभावना ही नहीं है इसलिए शिष्य नारी संप्रदाय जो बचा हुआ है उसमें जो ज्ञान होना है उसका विशेष नहीं है क्या बचा है अनाथ प्रयाग धारना चाहते हैं ये पूर्व का शिक्षा जाता है इसका अर्थ रहता है इस न्यायिक प्रसक्त देह धर्म को तो प्रत्येह प्राप्त था चैतन्य धर्म देह का देहादि का अवस्यता है अथवा इंद्रिया का आवश्यकता है उसके प्रत्येक हो गया अन्य प्राप्त सब अन्य प्राप्ति है नहीं इसलिए शिष्य माने ब्रह्म ये भी बचा हुआ कौन तो ब्रह्म बचा हुआ उसमें और धर्म चैतन्य धर्म ज्ञान हो जाता है इसलिए ब्रह्म चैतन्य धर्म से युक्त हो जाता है तो रूप में यह क्यूँ नहीं रूप है चैतन्य रूप है आपने कहा रूप ने कैसे भूल दिया प्रमो रूप तत्व श्रुति संपन्न आकृष्ण श्रुति देता है कहा वहां टिप्पणी स्वतंत्र तब अधर्म तत्व अधिकता देहादी का धर्म तो न होता हुआ देहादी का अधीन न होकर स्वतंत्र नहीं हो सकता सही लिए। स्वतंत्र स्वतंत्र चैतन्य प्रमूल रूप है कैसा दिहादी का अधर्म होकर धर्म नहीं हो सका चैतन्य इसलिए उसका अधीन नहीं है किसके अभी देहादी अधीन नहीं हो तो दूसरे के अधीन जो होता है वो स्वतंत्र होता है तो चैतन्य धर्म अभी देहादी का अधिन है क्यों देहादी का धर्म होने से ये स्वतंत्र हो गया यही ये ब्रह्म का स्वरूप है कहा तो आपने श्रुति सम्मति कहा ये युक्ति दी उसने अभी तक युक्ति का अब श्रुति देव बोलता है अपने जो युक्ति कराई उसको देवी करता है जो श्रुति का सम्मति देता है अनुमति देता है क्या तथा गौतम कहा तथा गौतम विज्ञान आनंदम ब्रह्मां विज्ञान धर्म इत्यादि श्रुति है वो विज्ञान स्वरूप कहा विज्ञान धर्म बताया ज्ञान धर्म बताया आत्मा का क्योंकि विज्ञान स्वरूप बताया इत्यादि सत्यम ज्ञान मत ब्रह्म इत्यादि ही है प्रज्ञान ब्रह्म है ब्रह्म का स्वरूप श्रुति हमें भी दिखाया है कृपा ने कहा असिद्धांत सत्यम एवं करेंगे सिद्धांत बोलेंगे इसके ठीका है सत्यम एवं भाषण सत्यम एवं ठीक है ब्रह्म का स्वरूप आपने बताया चैतन्य धर्म बताया और विज्ञान आमंदादी सुची दिखाया किंतु ठीक है कामना तथापि ता फिर भी तब अंतकरण करना देहेन्द्रिय उपाधि द्वारा रहेगा जो चैतन्य धर्म दिखता है आत्मा में वो भी उपाधि के कारण दिखता है चैतन्य भी नहीं कस करना हो तथापि तब मान चैतन्य धर्म ये अंतकर्ण देहेंद्रिय उपाधि द्वारा रहेगा कुछ चैतन्य धर्म की आत्मा को जो वास्ता है वो भी अंतकरण या देहा इंद्रिया आदि उपाधि के द्वारा ही होता है वो विज्ञान विज्ञान आदि आदि शब्दों का निर्देश जो हो रहा है वो भी अंतकरण आदि के धर्म को लेकर ही होता है वास्तव तो में नहीं हो सकता उपाधि के द्वारा हो सकता है ठीक करते हैं सत्यम एवं चैतन्यधिम क्रह्मी तात्पर्य ठीक है सत्य निर्गम चैतन्यम पार्वाधी ब्रह्मरूप चैतन्य ब्रह्म स्वरूप है श्रुति तात्पर्य क्रियम तो श्रुति का तात्पर्य से सिद्ध होने वाला स्वरूप ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है सत्य है ठीक है फिर भी तथापि यदोत्तम ब्रह्म रूपों कर्म नाश्ती थी तुमने जो पूछा था ब्रह्म का स्वरूप कैसा नहीं है जो पूछा था उसका उत्तर देते हैं जो ब्रह्म का स्वरूप जो तो दिखाई पड़ता है वो उपाधि के द्वारा दिखाई पड़ता है बिना उपाधि ब्रह्म चैतन्यदिस्वरूप नहीं दिखाई सकता है उपाय द्वारा धर्म दिखाई पड़ता है उपाधि के द्वारा ही ब्रह्मण शब्द नूप उपाधि के द्वारा ही ब्रहण विज्ञानि शब्दों के द्वारा निर्माण होता है निर्देशन न स्वतः स्वतः कोई निर्देशी नहीं है क्यों विज्ञानि शब्दों द्वारा भी वाणिज्य नहीं सकते वहाँ यथोपाधियों वर्तंत अशास मनवाणी का विषय में ही विषय करेंगे कर्मचार अंतकरण आदि अभिव्यक्ति उपलब्ध है अंतकरणी की अभिव्यक्ति को प्राप्त करके अंतकरणी की उपलब्धि हो रही है तो वो कोई ना कोई चेतन के बिना नहीं हो सकती यही है अंतकरणी अभिव्यक्ति उपलब्ध है। यह उपाधि अभिव्यक्ति निमित्त जो उपाधि के अभिव्यक्ति का जो नित्त बना हुआ है उपाधि अंतकरण उसके उपलब्धि के जो साधन कोई ना कोई निमित्त जो बनाया होगा उसका चेतन बोलते हैं मैंने अंतकरण को जान रहा है ना कोई उपलब्धि हो रही है मेरे अंतकार हाई घर में उपलब्धि हो रही है इसके जो निमित्त बनता है वो आत्मा है वो चेतना है क्या होता है इस तरह से होगा निमित्तम चैतन्यम तत्मी निर्देश्य इस प्रकार से उद्देश्य किया जाता है यह कहा समय हो गया है ये करना चेतन ओम आत्मानी चक्ष साहब सर्वोजन मानंद मैंने धर्मे मई सन्त ओम शांति दीक्षा दीक्षा